ご視聴ありがとうございました。 120 किलोमीटर पर हर की स्पीड से बीएमडब्ल्यू चला रहा था और एक स्कूटर वाले से टकराई कार टकराई और स्कूटर 20-25 फुट हवा में उछला स्कूटर पे दो लोग थे एक की ऑन द स्पॉट डेथ हुई और दूसरे की हॉस्पिटल में दूसरे दिन डेथ हुई जो बीएमडब्ल्यू चलाने वाला था 27-28 साल का एक्सक्यूज्ड � अब अब पुलिस ने उसको पकड़ा है और सिर्फ एक ही दिन में पुलिस ने सिर्फ पांच दिन की रिमांड मांगी और जज ने सिर्फ एक दिन की रिमांड दी और अब दो दिन के बाद पकड़ा गया है नहीं उसके बॉडी में जो अल्कोहल था वो अधिकतर सारा फ्लश आउट हो गया तो अब उसके खिलाफ ड्रग ड्राइविंग का केस पुलिस वाल वो रिश्वत लगे नहीं बनाएंगे मतलब पुलिस बिकी हुई है इसमें पुलिस है जज है पब्लिक प्रोस्टिक्शन है वहाँ के जो एमएलए मिनिस्टर हैं वो सब बिके हुए हैं इसलिए ये बड़ी संख्या में आश्चर्य हो रहे हैं अब मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ हिट एंड रन की 500 केस मिलेंगे पूरे इंडिया में रेक्लेस अटर � アメリカはヒットランドの時代のヒットランドの時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代は時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代のの時代の時代の時代の時の時代の時代の時代の時代の時代のの時代の時代の時代の時代の時 और वो 90s में ये हुआ था 93 के आसपास हुआ था BMW चला रहा था इसी तरह की 100-200 किलोमीटर की स्पीड से और वो एक चकपोस्ट था चकपोस्ट से टकराया तो उसके फुरचे-फुरचे उड़ गए वहाँ पे छह लोगों को गाड़ी के नीचे घसिट दिया फिर उसने गाड़ी नीचे रोकी चार पांच लोगों को मार दिया गाड़ी नीच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 तो इसको फिर एक साल की इफेक्टिवली डेढ़ साल की जेल हुई उसमें से छः महीने तो वो कस्टडी में काट चुका था और फिर जेल में उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है इसलिए उसकी सजा छः महीना और कम कर दी मतलब सिर्फ दो साल की सजा की इतने बड़े क्राइम के लिए और उसमें भी छः महीने जेल में बिहेवियर अच्छा 2008 और 2007 दोनों पर Google करना तो आपको आमदाबाद शीलज का heat and run का case मिलेगा आमदाबाद के बिलकुल आमदाबाद में ही है शीलज area वहाँ पर किस तरह से था कि एक highway है SG highway उसके बाद gap आता है gap के बाद यह service road है यह highway है यह gap है यह service road है service road के बाद में gap है गैप क्रॉस कर गई सर्विस रोड क्रॉस कर गई दूसरा गैप पे वो क्रॉस कर गई बेंच से जा के टकराई उससे पहले लैंपोस था लैंपोस से टकराई लैंपोस पूरा उखड़ गया जमीन से दो फीट अंदर चला गया बोनेट के अंदर कार के और फिर वो बेंच से टकराई बेंच के फुरचे फुरचे उड़ गए उसके बेंच के ऊपर चार もしこの時で人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時のは、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、この時の人は、このは、 304A、これがテクニックの場合、302A、これが最大の場合、最大の場合、302A、これが最大の場合、最大の場合、最大の場合、最大の場合、最大の場合、最大の場合、最大の場合、最大の場合、304A、これが最大の場合、これが最大の場合、 मनुष्यवध लेकिन not murder तो उसमें सजा 304 में सजा maximum होती है 10 साल की और उसके बाद एक section होता है 304 a यानी कि गलती से खून हो गया किसी का गलती से किसी का गलती से मनुष्यवध हो गया गलती से मनुष्यवध हो गया तो उस 304 a में maximum सजा होती है 2 साल की तो कोई आदमी 160 की speed से 200 की speed से गाड़ी चलाता है तो उसपे लेकिन पुलिस और प्रोसिक्यूशन और जज हैं वो पैसा लेके 304 के बजाय 304 A कर देते हैं यानी वहीं उसको आठ साल का डिस्काउंट मिल गया 304 में 10 साल की जेल हो सकती है 304、A、में सिर्फ दो साल की जेल होती है तो ये जो शीलज का केस था उसमें 304 A कर दिया गया और इसलिए वो उसमें भी अभी तो केस ही च しかし、その時のドライバーは、その時のドライバーは、その時のドライーは、その時のドライバーは、その時のドライバーは、その時のドライバーは、その時のドライーは、その時のドライバーは、その時のドラバーは、その時のドライバーは、の時のドライバーは、その時のドライバーは、その時のドライバーは、その時のドライバーは、その時のドライバーは、そののドライバーは、その時のドライーは、その時のドライバその時のライバーは、その時のドライバーは、ドライバーは、そのライバーは、その時のドライバライバーは、その時のドーは、そーラ और दो-तीन आदमियों पे चल गई उसमें से एक की डेथ हुई और वो काफी स्पीड से गाड़ी चल रही थी क्योंकि जो दीवार थी बेकरी की वो भी टूट गई तो वहाँ से भी और उसके साथ कांस्टेबल मौजूद था क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था उस समय सल्ल दबंग को और तो कांस्टेबल ने उसको वहीं पे एरेस्ट करन क्योंकि यदि on the spot पकड़ते तो उसके body में से alcohol निकलता तो drunk driving का case बनता तो दबंग के खिलाफ यह case नहीं बना कोई drunk driving का उसके खिलाफ यह 304 का case बनेगा या 304 A का case बनेगा और वो भी case चलता जाएगा वो जब 80 साल का हो जाएगा तब Supreme Court का मतलब पहले lower court का judgment आएगा 20-30 सा 3、4 <溏>、5の時に出てくるのは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かてくは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かが出てくるのは誰かのは誰かが出てくるのは誰かが出てくのは誰かが出てが出てくるのはかが出てくるのは誰かが出るのは誰かが出ては誰かが出てくるのは誰かが出てくるののは誰が出てかが出かが出て वो समय पब्लिक क्योंकि वहाँ के लोग जो हिरण हैं उसको अपने पुरोजो का आ, ऐसा मानते हैं कि उनके पुरोजो की आत्मा हिरण में रहती है इसलिए जो भी आदमी हिरण का शिकार करते हो पकड़ा जाए लोग उसको बराबर की सजा देते थे तो जबी भी अदालत में हीरिंग होती थी तो सैकड़ो लोग वहाँ जमा हो जाते थे इसलिए �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 30,000 per dead。 よし、yani, 2つの数字が出てきたら、q, ke, ah、1つの数字が出てきたら、1つの数字が出てきたら、1つの数字が出てきたら、1つの数字が出てきたら、 जो दूसरी कार थी उसमें जो आदमी चला रहे थे उनकी डेथ हो गई उनकी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी उसकी भी डेथ हो गई जो लड़का था मतलब लड़का मतलब जो बच्चा उनकी कोख में था वो भी मर गया तो इस तरह से दो या तीन हत्याएं जैसे भी क्यों न हुई और बैक सीट में दो आदमी थे उसका हस्बैंड था और BMW は2つのトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥゥトゥゥゥゥトゥ� しかし、BJP の BJP の BJP の BMW のようなことは、警察に通報がありました。 デッデディアンユウスカフォーウィメパラドスラヘインウォーアビムジャパタニウスカ status exactly ケア、nah。パウスメビアブデコケギ p o l i ネ、パセレケケケケセゲムカムジルカディア、フィロワーミボルタ、メガリ、ディチャラタインイタコイ、ディアンミチャラタイタコイ、ディアンミボリス、プロセクション、オー、ジャッネ、パセレケ、プラケケスメビアブカネギア、パブリケメバ लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, नारेबाजी चल रही थी। एक दिन वस्त्रपुर बंदरा, घटलोडिया बंदरा। तो उस आदमी को, जब पुलिस वो पुलिस स्टेशन में आया, तो पुलिस ने प्रेस रिलीज़ में दे दिया कि इस आदमी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। तो लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन पुलिस ने � पुलिस को जब वो यानी उसने अपने क्राइम का इकरार किया पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के सामने तो वो तो आदमी कभी भी मुकर सकता है तो वो दूसरे दिन मतलब जब केस हियरिंग पे आएगा तो वो आदमी बोलेगा कि भाई मैंने ऐसा बोला ही नहीं था पुलिस झूठ बोल रही है तो पुलिस ने मुझको मारपीट के मुझसे बयान, बयान ल どうしても、こ l i c s o フォーンボルれと、 कोर्ट में जाके बदल देगा और मीनवाइल दो तीन महीने पास हो जाएंगे टाइम पास हो जाएगा लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ साफ़ साफ़ दिख रहा है कि पुलिस उसको दूसरे मिनट ओपन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लगे यानी पुलिसवाले ने पैसा खाया है अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, के है, क्या है, है, है। � シ i l a k ケースは2008年に起キー、ドジャーバーのケー。スは2012年に起 r u p y o k o d a s d a 10年 k i Sajaugoyoti, Dojar, Baram, Mei, Doja, Artske, Kesme, Mei, Doja, Baraki, Kesme.To Iskihimatiniyoti, Sosalki, so kilometric speed by Gardi Chalaniki.Wiskihimatio is the Gardi c h a l a n i k i तो मैं सुपर दबंग बनना चाहता हूँ उसने एक आदमी कोड़ा था मैं आज चार आदमी कोड़ाऊँगा तो जो क्रिमिनल माइंड होता है या वो अपने आसपास जो दूसरे क्रिमिनल एक्शंस पास्ट में हुए उसका वो हिसाब निकालता है वो देखता है कि इतने सारे लोगों ने क्राइम किया और कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं हो कि फैमिली की काफी बड़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए फाइनेंशियल क्राइम वायलेंट क्राइम हरता रखे और हर बार वो पुलिस को पैसा देके निकल गया पुलिस को प्रोसिक्यूशन को जज को एमपी मिनिस्टर जो भी है उसको पैसा तो धीरे-धीरे उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है कि 120 की どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、うしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、うしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、うしても、どうしても、うしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うしても、うして、 आज जब उसको उसको हुआ होगा कि जब पुलिस ने सिर्फ पांच दिन की रिमांड मांगी और जर्नी सिर्फ एक दिन की रिमांड दी तब उसका चेहरे पे एक मुस्कान आ गई थी कि देखो कोई है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके तो अब एक तो इस तरह के करप्शन की वजह से ये जो क्राइम है वो एम्प्लीफाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे ह वो अब देखता है कि पुलिस वाला बिखा हुआ है, जज बिखा हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिखा हुआ है, मिनिस्टर बिखा हुआ है, तो वो सांठ के बजाय वो अब 150 की स्पीड पे चलाता है। तो इसलिए एक तो ये प्रॉब्लम करप्शन का है कि यदि राइट टू रिकॉल जा जाता है, ज़ूरी सिस्टम आता है, तो ये प्रॉब उसने अहमदाबाद पुलिस को कुछ 400-500 सीसीटीवी कैमरा खरीद के दिए थे और पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया था कि इस तरह से कैमरा लगा सकते हैं लेकिन वो कैमरे पूरे सड़ गए और फेंक देने पड़े मतलब किसी ने बॉक्स ही ओपन नहीं किया और उसमें दिमाग लग गई और बाद में फेंक देने पड़े वो क्यों पु क्योंकि देखा कि भाई तुमने एक motorcycle रोका, motorcycle वाज़े से 100 रुपया लिया और कोई चलान बलान तो दिया नहीं है। तो एक video evidence हो गया कि उस constable ने यह 100 रुपया है वो अपनी जिब में डाला। तो इस तरह से इसलिए उन्होंने CCTV camera लगाए नहीं लिए वरना CCTV camera लगाने के बा तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम में वो तुरंत पकड़ लेता है कैसे कि एक सीसीटीवी कैमरा में वो कार आई और दूसरे मिनट बाद मान लो 10 सेकंड बाद दूसरा सीसीटीवी कैमरा है जो कि मान लो 200 मीटर के डिस्टेंस पे और उसमें वो कार दिखी तो उससे प्रूफ हो गया कि ये कार है वो इतने किलोमीटर की स्पीड से चल र अमेरिका में बहुत जगह जहाँ रेडलाइट जंप हो जाती है या तो ओवरस्पीडिंग हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक नोटिस निकलती है कि भाई ये कार है इसने इतना ओवरस्पीडिंग किया तो इस तरह का सिस्टम भी लगा सकते हैं पर पूरा एक जो माहौल बन गया है कि जो भी आदमी मिनिस्टर बनता वो ये ही देखता है कि उनको bridge बनाने में ज़्यादा इंट्रेस्ट है लेकिन cctv camera लगाने में इंट्रेस्ट नहीं क्यों? क्योंकि cctv camera की cost क्या होती है तीन अजार चारा जार यह जो automatic software उसकी cost क्या होगी 10 लाख 20 लाख कोई बहुत सस्ते software आते है पर मानलो पैसा खाखा के 1 लाख का software भी 20 लाख में बेच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 例えば、今、1つのオーバー・スピードの例えば、1つのオーバー・スピードの例えば、1つのオーバー・スピードの CCTV の例えば、1つのメジャーの場合、CCTV の場合、2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2 कारवाले को रोको हजार-दो हजार का फाइन करो या तो उसकी कार इंपाउंड कर लो एक-दो दिन के लिए तो ये ओवर स्पीडिंग के केस कम हो जाएंगे तो ये एक हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए इस काम को आ, ये रेगुलर रेगुलर्स रैकल, ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग के प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है दूसरा जो कानूनी है 3km、4km、6km、5km、5km、5km、2km、2km、2km、2km、2km、2km、2km、2km、2km、2km、は、k m 2km、2km、2km、2km、2km。でも、何が起こるか、2km、2km、2km、2km。 और जो fine है वो आदमी की property के proportional होता है जो कि अमरीका में है अमरीका में जो jury system है jury system में क्या होता है कि यदि 100 करोड का आदमी accident करके किसी को मार देता है तो उसको fine एक करोड का नहीं होता सीधा 50 करोड का होता है यदि किसी आदमी के पास 5 करोड की दौलत है और वो किसी एक � よろしくお願いします。 कि ओवरस्पीडिंग के लिए ठीक है छोटे-छोटे में मिलता है कि गलत पार्किंग किया है तो हर एक के लिए फाइन एक होना चाहिए फिर वहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए लेकिन एक जो भारत के जजों ने सिस्टम बनायी है कि वो किस तरह से लेते कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी उसका पांच सात परसेंट वो खुद ले लेते है しか、yani、4こ0 1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月2 0 1カ月での1カ月での1カ月でい1カ月での1カ月での1カ月での1カンドの1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カの1カ月でて1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カ月での1カの1カ月での1カ月での1カ月での1での1カ月での1カの1カ月での1カ月1カ月での1の1カでの1カの1カ月での1カ月で1での1カ月での1 1 1 ウスコココロカファインコロケーキはねばら、ジョー、グルガンガ、BMW は、ウスケ、バッケパス、エカジャーテクスや、アンジャミン、キッニー、ウスコビアーニー、ウスケパス、キッニー、ジャミン、ウォー、コングレスカーズミン、アン、ウスコ、マンロー、エクコロカファインビオタイ、ウスコココヤサニカネワー、ウト、ウスレディン、ダサニコロカ、デスコロケコロケコットメポンジャーガ。ですが、エセケスメ、レクスメ、プーン case of recklessness、ウスメ、イッナファイン、ウナチ。 तो और एंड में आता है नारकोटेस्ट। अभी जो ये छह केस हुए, एक तो ये दबंग का केस, पुरुराजकुमार का केस जो कि रीओपन करना चाहिए, उसने छह आदमियों को उड़ा दिया था, गुड़गांव का केस जिसमें प्रेग्नेंट महिला की मृत्यु हुई, उसके अनबोर्न चाइल्ड की भी डेथ हो गई, उसके फादर इन लोगों की डेथ ह と、今回の件は、デッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドの a ッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッドのデッあのデッドのデッドのデッドのデッドのデのデッドのデッ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 しかし、このよう な, なはのの人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このような人は、このよううなうな人は、このよな0は、このような人は、このようこのような人は、このこうな人は、このようは、このような人は、このような人は、このような人は、は、このような人は、このよううな人は、こ もしこの車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車のの車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車のの車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車のの車の車の車の車の車のの車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車のの車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車 नारकोटेस लेके बहुत सारे सबूत और सबूत इकट्ठा किया जा सकता है उसने पास्ट में जो क्राइम किए थे ऐसा कहते हैं कि ये उसका पांचवा एक्सीडेंट है डेथ वाला नहीं पर जिसमें पहले प्रॉपर्टी के बहुत सारे लॉस हो चुके थे और कुछ ऐसे भी इन केस निकल सकते हैं कि पिछली बार वो एक्सीडेंट करके बच निक एक्चुअली वो पकड़ा जाता है। बाकी 80% केस में तो एक्चुअली वो ठोक के सीधा गायब हो जाता है और उसका कोई यातायात नहीं मिलता क्योंकि जो कार है उसको थोड़ा बहुत डैमेज होता है ड्राइवर को भी डैमेज नहीं होता और वो कार भी ऐसी मजबूत है बीएमडब्ल्यू की कि उसको कुछ होता ही नहीं है ये � और इसलिए उसको कार वहाँ छोड़नी पड़ी यदि वो पेड़ से नहीं टकराई तो तो वो कार लेके भाग जाता हाथ में ही नहीं आता लेकिन अब वो हाथ में आया है तो उसका नार्को टेस्ट लेके उसने पास्ट में कितने क्राइम किए उसका रिकॉर्ड भी निकल सकता है और उसके द्वारा सजा हो सकती है तो कम से कम जिस केस मे� この事件は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、 セミ・コマッシャル・ロカリディ Rajko、バレストラン、ー、ソフ・ドリンク、イスクリーム、ウォーパンューテ、ト、アリア、ハイヴェニタキア、ソキスピーキューメーター。ト、ヤ、ネグリジェン・ビハイ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 तो पर तो heat and run पे में आऊंगा CCTV camera की तादाद बड़े पैमाने पे बढ़ा के speed detection software लगा के over speeding के सारे case कम किया जा सकते हैं तो gross scale पे जब over speeding कम होगी तो अपने आप reckless driving और ये सारे crime कम हो जाएगा दूसरा एक कानून बना देना चाहिए कि यदि reckless speeding में किसी की death なるほど。 और बाकी ये जो मैंने पांच-छह केस किए, उसमें नारकोटेस्ट करवाना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एमएलए को एसएमएस भेजो, जो मैं भेजने वाला हूं, एमएलए को एसएमएस भेजो कि वो लॉ विंटर को ऑर्डर करे, आप एसएमएस भेजकर एमएलए को ऑर्डर करो कि वो लॉ विंटर को ऑर्डर करे क